यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित रामकिंकर उपाध्याय साधक यह नहीं मान लेता कि तत्वतः क्या लिखा गया उच्च कोट की अवस्था में क्या अनुभूति होती है इसलिए हनुमान जी ने जब पूछा प्रभु आपकी भक्ति कैसे करनी चाहिए क्या तत्वतः करनी चाहिए क्योंकि तत्वतः तो हनुमान जी भी प्रभु से अभिन्न है सभी अभिन्न है हनुमान जी की अभिन्नता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है पर प्रभु कैसी अनोखी बात कहते हैं वे हनुमान जी से कहते हैं हनुमान मेरे भक्त को तो अनन्य होना ही चाहिए अनन्य का अर्थ है कि जिसके लिए कोई अन्य नहीं है आजकल अनन्य का अर्थ यह माना जाता है कि हम राम के भक्त हैं तो कृष्ण को न माने कृष्ण के भक्त हैं तो राम को ना माने शिव को ना माने दुर्गा को ना माने आपको कोई प्रिय लगता है और उसके अनन्य में आप डूबे हुए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है पर हम एक को माने और एक को ना माने शायद यह अनन्यता की उचित व्याख्या नहीं है महाराज जनक के दूतों से महाराज दशरथ ने पूछा क्या आप लोग केवल पत्र ही लेकर चले आए बड़ी मीठी बात है पत्र लेकर तो बहुत से लोग आ जाते हैं ये जो वक्ता हैं ये भगवान का पत्र ही लेकर तो आते हैं गीता क्या है भगवान का वाक्य है पत्र है पर दशरथ जी का प्रश्न बड़ा सांकेतिक है पत्र ही लेकर चले आए कि आपने उनको देखा भी है बहुत अंतर पड़ जाता है कबीर दास जी से किसी बड़े विद्वान व्यक्ति ने पूछ दिया आप में और मुझ में क्या अंतर है उन्होंने कहा एक ही अंतर है क्या बोले तू कहता कागज़ की लेखी मैं कहता आखिर की देखी तुम वह कहते हो जो शब्दों में लिखा हुआ है पर उसकी परिपूर्णता तो तब है जब लेखी देखी में बदल जाए पहले हम लिखा हुआ पढ़ेंगे पर उसको पढ़ने के बाद जब देखने की उत्कंठा जागृत हो जाए संत की जीवनी पढ़कर, भक्तों की जीवनी पढ़कर, हमारे मन में अगर उत्कंठा जागृत हो जाए कि ऐसे जो दिव्य संत हैं उनका हम दर्शन करें ऐसे जो भगवान है उनका हम दर्शन करें तब पढ़ने की समग्र सार्थकता है जीवन का सफल है तब निज जन्म सफल कर ले इसलिए जिस समय काग काकभूसुंड जी संतों मुनियों के पास जाकर पूछते थे तो मुनि लोग वही दोहरा देते थे जय हि पूछेउ सोई मुन कहए ईश्वर सर्व भूतमय अहे ईश्वर तो सर्वत्र निवास करता है पर वे कहते थे महाराज मैं कैसे मान लूँ कि सर्वत्र निवास करते हैं इसका अभिप्राय है कि सिद्धवाणी सुनकर साधक को संतोष नहीं हो रहा है उन्होंने कहा निर्गुण मत मम हृदय आवा मैं समझ ही नहीं पाता हूँ यह तो इतनी सी बात है अगर किसी से भी किसी विद्यार्थी से भी पूछ दिया जाए तो उसको भी इतना पढ़ाया जाता है कि ईश्वर सर्वत्र रहता है पर वह लिखा हुआ जो वाक्य है जब सर्वत्र सचमुच दिखाई देने लगे तो उसकी समग्र सार्थकता है उस समय सार्थकता का अभिप्राय यह है कि हमारा जाना हुआ सत्य हमारे जीवन में व्यक्त हो जाए बड़ा सुंदर प्रश्न महाराज दशरथ जी ने दूतों से किया भैया कहो कुशल दोबारे उसमें आनंद केवल इतना ही नहीं है कि दूतों ने देखा उसमें एक शब्द और जोड़ दिया कि अपने आँखों से देखा कि नहीं अब और विचित्र लगा कोई देखेगा तो अपने आँख से ही तो देखेगा पर यह सत्य नहीं है जब आप और हम देखते हैं तो क्या अपनी आँखों से देखते हैं अरे भाई इतनी आँखें हैं हमारे पास हम अखबारों को आँख से रेडियो की आँख से दूरदर्शन की आँख से देखते हैं ये आँखें तो वस्तुतः केवल कहने की होती है अपनी आँख से तो हम संसार को ही नहीं देख पाते उन्होंने दूतों से पूछा कि देखा तो आप अपनी आँख से देखा कि नहीं दूत और आनंद लेने लगे कोई और प्रश्न बाकी है क्या अच्छा देखा है किंतु अपनी आँखों से अच्छी तरह देखा है कि नहीं शब्द कितना सुंदर है तुम नी के निज न निहारे प्रश्न सचमुच इतने भावनात्मक होते हुए भी दार्शनिक है और दूध भी अंततोगत्वा विदेह के दूध थे उन्होंने भी उत्तर उतना ही ऊंचा दिया उन्होंने कहा महाराज आपने पूछा कि हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा तो अपनी ही आँखों से देखा कि नहीं और अच्छी तरह से देखा कि नहीं महाराज हम लोगों ने अपनी ही आँखों से अच्छी तरह से उनको देखा है दशरथ जी ने कहा कैसे मान लें कि आप लोगों ने देखा है तो उन्होंने कहा महाराज जब से आपके पुत्रों को हमने देखा तब से हमें दिखाई देना बंद हो गया देव देखे तब बालक दो अबन आँख तर आवत को यदि किसी को ईश्वर का दर्शन हुआ है तो उसकी दो स्थितियाँ हैं या तो उसे ईश्वर को छोड़कर कुछ न दिखाई दे या सर्वत्र ईश्वर ही दिखाई दे अगर ईश्वर को छोड़कर अन्य कुछ दिखाई दे रहा है तो अभी भली प्रकार से ईश्वर को नहीं देखा गया है वह जब एक देश में दिखाई देने के साथ सर्वत्र दिखाई देने लगे मानो यही परिपूर्णता है हनुमान जी ने पूछा तो अनन्ता माने क्या हुआ कहा जब ईश्वर को छोड़कर और कुछ न दिखाई दे आपको दिखाई ईश्वर दे रहे हैं और जितनी आप अपने इष्ट की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं उतनी दूसरों की निंदा कर रहे हैं तो आप में अनन्याता कहाँ है हनुमान जी से प्रभु ने कहा अन्यता यही है कि सारे संसार में प्रत्येक चराचर में मुझे देखना लेकिन प्रभु ने एक संशोधन कर दिया वही साधना का सत्य है वह सिद्ध सत्य नहीं है साधना का सच है